अपडिक्स 15, पेज नंबर 280, हुकूमत ए पाकिस्तान जवाने उर्दू वादी ए हिंदिंध दरिया ए सिंध दीवाने आम दीवाने खास तालिब इल्म तालिब ए इल्म, आखिरकार आखिर ए कार